सावन रावण कह गया अजी सावन आवण कह गया तो कर गया कोल वण आवण कह गया तो कर गया कोल अने गिड़ता गिड़ता घिस गई मरी आंगली यारी रेक आ पधारो निमारोडे मारोड़ देश पधारो निमारोडे मारोड़ देश जी यू प्यारा मारा आवो नी पधारो धनिया पधारो मारोडे देस नमस्कार आप सुंदर रेडियो मतबा नाइनटी पॉइंट फोर एफ संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में हम लोग हर शो में कुछ नई बातें आपको सुनाते हैं कोई एक राग के बारे में पर्टिकुलर बात करते हैं या फिर संगीत से जुड़े हुई हस्तियों से हम मुलाकात कराते हैं उनके एक्सपीरियंस आपको सुनाते हैं तो ऐसे ही कुछ एक नई बात आपको सुनाने वाले हैं और आज हमारे साथ है विशाखा जी जो इंदौर से बता रहे हैं और वो एच में म्यूज़िक में एमए कर चुकी हैं और म्यूज़िक के साथ उनका काफ़ी लगाव रहा और काफ़ी प्रोग्राम्स उन्होंने किए हैं और एक बिग ने इसमें उन्होंने शेयरिंग किया था पार्टिसिपेट किया था तो उसके एक्सपीरियंस भी हम सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से विशाखा की बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में जी धन्यवाद भाई विशाखा मैं ये जानना चाहूँगा कि आप संगीत कब से सीखना शुरू किया था और कैसे आपको संगीत सीखने के लिए किसने मोटिवेट किया जी मैंने एट्थ नाइन्थ क्लास से म्यूजिक सीखना शुरू किया था और मैंने कॉलेज में भी सब्जेक्ट लेके पढ़ाई की है म्यूजिक की और मुझे मेरे जो बड़े भैया हैं वो हमेशा मोटिवेट करते हैं अच्छा, मतलब उन्हें मुझसे ज्यादा भरोसा रहता था कि नहीं तू कर सकती है तो मुझे हमेशा करते थे कि तू कर नहीं ही। नहीं ही। मतलब चैम्पियन समझता था वो भैया मुझे तो बहुत मतलब मोटिवेट करता था और सपोज अगर मैं किसी कॉम्पिटिशन में चली गई हूँ तो कोई अगर नाम लेने वाले विनर का पूछा गया कि भाई कौन हो सकता है विनर तो भले पूरा हॉल खाली रहेगा कोई नहीं बोलेगा दूसरों का नाम बोलेंगे लेकिन मेरा भाई मेरा नाम बोलता था तो मतलब बहुत मोटिवेट करता था मुझे आपको बड़े भैया से जो है काफी मोटिवेशन मिला और प्रोत्साहन मिला जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुंचे हैं और एक बात पूछना चाहूँगा संगीत जब सीखते हैं या नए मेरे जैसा कोई जिसको संगीत के बारे में कुछ जानकारी नहीं है और वो अगर क्लास में चला जाए और सीखना शुरू करे तो उसको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा किस तरह की क्वालिटी या किस तरह की स्किल्स उसके अंदर होना चाहिए तब वो संगीत में जो है हर चीज़ को समझने में या सक्षम हो सकता है या आगे बढ़ सकता है जी मेरे हिसाब से जितना अभी मैंने सीखा है उस हिसाब से आवाज़ में ठहराव होना चाहिए ज़रूरी नहीं कि आपकी आवाज़ सुरीली हो या बहुत अच्छी हो ठहराव और आप जब जितना प्रैक्टिस करेंगे जितना उस चीज़ को राग को लय को आप प्रैक्टिस में लाएंगे उतना वो क्लियर होती जाएगी तो मेरे हिसाब से आप के आवाज में आपके सुरताल में ठहराव होना चाहिए सुर की समझ होनी चाहिए कि हम स्वर को कैसे गा रहे हैं अगर कोई सिखा रहा है हमें तो कंसंट्रेट होना चाहिए कि ये स्वर कि किस जगह जा रहा है हमें कैसा गाना है तो ठहराव सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ठहराव का मतलब कैसे कि थोड़ा एग्जांपल के तौर पर बताइए कुछ गा के कि ये इस जगह पे ये ठहराव इसको कहेंगे क्या जैसे हम कोई स्वर लेते हैं जैसे सपोज आप रियाज कर रहे हैं सपोज हम स्वर लगा रहे हैं जब हम रियाज करते हैं ना तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हम सा का लगाएंगे स्वर फिर देन उसके बाद सरगम लो आप कोई भी राग ले लो सा साप। तो इन तीनों में जो ठहराव है जो आराम से आप जितना लयक सकते हो ये ही संगीत को आगे अच्छा गाने में बहुत हेल्प करता है अगर आप समझ के नहीं गाओगे उसे हुँ हुँ आपने बस ऐसे ही बोल दिया या ऐसे ही गा दिया तो वो संगीत में दिख जाएगा कि आप क्या गा रहे हो हुँ हुँ तो ठहराव बहुत जरूरी है यानी हर अक्षर को पूरी तरह से गा दे हाँ जैसे अभी आप आपने अच्छा फिर ये ऊपर जाएगा ऐसे जी। तो वो उन चीजों को बहुत ही बांध के, रखना, के रखना पड़ेगा और जब वो सीख रहा है तो उसको पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा हाँ, किसी भी एज ए म्यूजिक लर्नर जो भी रहेगा संगीत सीखना चाहता है तो वो उसके मना उस चीज को पूरी तरह से समझे समझे बस उस चीज को समझने के बाद हर शब्द को बराबर वो प्रयोग करे आवाज के साथ लगा रहे हैं ना तो दिल से लगाए अगर आप सिर्फ गले से गा रहे ना तो वो अलग ही दिख जाएगा लेकिन आप अगर मन से गा रहे हैं, आपके स्वभाव में वो स्वर आ गया है, तो वो स्वर लगेगा कि हाँ सही स्वर है और उसमें मधुरता भी आएगी और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे हम लोग शुरुआत में आपने जब संगीत सीखना शुरू कर दिया तो कौन से मोड़ पैसे लगा की बस छोड़ देना चाहिए नहीं जमेगा इसके आगे नहीं हो सकता तो वो मोड़ को जिसको कहते हैं कि एक बहुत बड़ा संघर्ष वाला जो समय कहते हैं वो समय के बारे में बताइए आपके साथ कैसे हुआ जी फर्स्ट टाइम एक्चुअली बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था सब ने बोला इसकी आवाज़ अच्छी है तो मुझे स्कूल टाइम में मुझे दूसरी स्कूल भेज दिया गया नहीं, नहीं। कि भाई जाओ तुम यहाँ पे गाना गाना तो मैंने गाया तो जरूर लेकिन मैं इतनी डरी हुई थी और प्लस आगे ये हुआ कि मैं मतलब विनर नहीं रही नहीं। कोई दूसरा ही बना और बिल्कुल कॉन्सुलेशन प्राइज भी नहीं मिला मुझे तो बहुत मतलब बुरा भी लगा रोना भी आया कि अब तो बिल्कुल नहीं जाना है नहीं। फिर एक बार और गई तो फिर मतलब टीचर्स सपोर्ट नहीं करते थे एक्चुअली हमारे यहाँ के तो उन्होंने मुझे अकेले ही भेज दिया तो क्या हुआ कि एक गाना जो था एक लोकगीत है हमारे यहाँ चलता है तो एक गाने को तीन लोगों ने गाया और जो तीसरी बार गाना था वो मुझे गाना था जब मैंने गाया तो पूरे हॉल ने हंसना शुरू कर दिया क्योंकि सभी बच्चे थे स्कूल टाइम में तो हंसना शुरू कर दिया मेरा कॉन्फिडेंस इतना लूज हो गया कि मैंने वहीं रोना शुरू किया बस ये दो चीज़ हुई है जब से मैंने वो कर लिया कि नहीं अब मुझे करना है पहले तो लगा कि नहीं कर सकती मैं नहीं हो पाएगा इतने सारे लोग रहते हैं कैसे गाऊँगी फिर थोड़ा हिम्मत हुई भैया ने थोड़ा मोटिवेट किया सबने बोला कि गा सकती है फिर मैंने जो गाया है तो मतलब आप मानिएगा कि मैंने ट्वेल्थ क्लास तक कॉलेज तक मतलब मेरे एरिया में मैं ही थी जो हर कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आती थी अच्छा क्या बात है <laughs> मतलब एक बन गया था कि भाई लड़की आई है तो अपना नंबर नहीं लगना है <laughs> तो वो टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा था और सीखने को भी बहुत कुछ मिला मुझे तो जब ये आपको लगा कि यहाँ पर मैं नहीं कर पाती हूँ उसके बाद फिर आपने जो प्रैक्टिस किया वो सबसे पहला परफॉर्मेंस के लिए आपने उसके बाद वाला जो आपका नेगेटिव था उसके बाद पॉजिटिव तो उसके लिए आपने किस तरह की तैयारी कर ली थी कैसे आप स्टेज पे पहुँच मैंने actually, आ, जो ऑर्केस्ट्रा लेवल पे जो रहते है ना उन लोगों के साथ मैंने प्रैक्टिस शुरू की अच्छा देन उसके बाद मैंने क्लासिकल भी ज्वाइन किया बट ऑर्केस्ट्रा लेवल में क्या होता है कि आप हजारों लोगों के सामने जब गाते हो तो कॉन्फिडेंस यूं ही बढ़ जाता है जान। तो उसके कारण प्लस मेरे सुर इसलिए ठीक थे कि मैंने ज्वाइन कर लिया था क्लासेस तो दोनों चीज़ मिला कर, जब मैंने परफॉर्म किया स्कूल में तब फिर मेरा फर्स्ट आना शुरू हो गया था अच्छा अच्छा तो मैं अपनी ही स्कूल में फर्स्ट आई थी देन उसके बाद फिर अदर स्कूल्स में हुँ, हुँ, हुँ। तो अपने स्कूल में आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया उसके बाद फिर धीरे धीरे सब जगह आपने हाँ। किया इस तरह का चलिए बहुत तो अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे लगता है की हमारे श्रोतागण जो अभी सुन रहे हैं उनके भी जीवन में इस तरह के कई मोड आए होंगे तो बस गिव अप नहीं करना है क्योंकि सिचुएशन तो आते जाते रहते हैं कभी अच्छा कभी बुरा सिचुएशन तो आता ही है लेकिन ऐसा नहीं कि बुरा आने से हम लोग उन चीज़ों को ही छोड़ दें जो चीज़ें हमें करनी चाहिए थी और जैसे विशाखा ने भी फिर से वापस उस चीज़ को पकड़ लिया और आगे बढ़ा वैसे ही आप लोग कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि संगीत एक कोई एक दिन की बात नहीं है ये तो लाइफ टाइम संगीत तो हमेशा ही सीखा जाता है और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं कि बस ख़त्म हो गया और इसके बाद कुछ नहीं हो सकता ये तो कंटिन्यूशन है जितना आप सीखते जाएंगे उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे और पूरी प्रैक्टिस और रियाज और ज्ञान के आधारित है जितना आप समझेंगे जितना आप सुनेंगे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ों को अचीव करेंगे तो चलिए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा संगीत के अंदर आप जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आपने परफॉर्मेंस वगैरह किया है तो आपको ऐसा नहीं लगा संगीत में हम लोग करियर कर सकते हैं या कुछ ऐसे बन सकते हैं फैमिली सपोर्ट ज़्यादा नहीं था मुझे इसलिए मैं कर नहीं पाई तो मुझे लगता है ठीक है अगर मैं नहीं कर पाई तो इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दो बिल्कुल मैं उसको आज भी अपने साथ रखी हूँ कि हाँ मुझे आता है और जहाँ मुझे मौका मिलता है संगीत के किसी भी कार्यक्रम में जाने का या सपोज ऑडिशंस ले लीजिए अपने लेवल पे जो भी रहता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जा सकूँ और वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकूँ अच्छा एक बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे आपने पहला जो पॉजिटिव परफॉर्मेंस सबसे पहला अपने स्कूल में दिखाया तो वो किस गीत को गाकर सुनाया आपने वो थोड़ा सा सुनाइए गा सुनाइए गाके जी मैंने फर्स्ट जो परफॉर्मेंस था वो मैंने देशभक्ति गीत ही गाया था हम्म हम्म कौन सा गीत गाया है? था जो गा के सुनोरे वतन के लोग ज़रा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी तुम भूल न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी बहुत ही अच्छा लगा विशा आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाया है तो चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं यही गीत आप सभी के लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम पर संगीत की दुनिया सुनते रहो मस्कराते रहो घर ना आए घर ना आए हे मेरे वत के लोभ जरा आंख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं No, she. शय झेल रहे थे गोनी। थे धन्य जवान अपने थे धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं उनके जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तान जो शहीद हुए है उनकी करो के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 एफएम पर संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ है विशाखा से बता रहे हैं और काफी बातें हमने सुनी हैं और अभी हम लोग आगे बढ़ते हुए जैसे की विशाखा जीत ने एक बिग हिंदुस्तानी इस इवेंट में भाग लिया था और ये नाइन्टी रेडियो पे हुआ था खास बिग एफ में तो किस तरह से ये परफॉर्मेंस चला और किस तरह से आपने इसमें एंट्री किया शुरुआत से लेकर आखिरी तक आप जो है जब तक आप उस फील्ड में थे उसके बारे में थोड़ा सा सुनाइए हमारे श्रोताओं को ताकि उनको मालूम पड़े कि किस तरह से कंपटीशन में या किसी इवेंट में कैसे भाग लिया जाता है और कैसे तैयारी किया जाता है जी फर्स्ट टाइम एक्चुअली क्या होता है कि मेरी आदत है मैं एफएम सुनती रहती हूँ तो एफएम में जो भी कॉम्पिटिशन है कुछ भी क्वेश्चन चल रहा है तो मेरा चालू रहता है कि एसएमएस करना है तो मैंने ऐसे किया कि रितंबरा जो आरजे है इंदौर 92.7 बिग एफएम की वो तो उनका प्रोग्राम चल रहा था तो उसमें वो बता रही थी कि बिग हिंदुस्तानी करके एक कॉम्पिटिशन है तो उसमें अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो एस कीजिए अपना नाम वगैरह तो मैंने भी ऐसे ही कर दिया तो मतलब बाय लक मेरा भी कॉल आ गया तो फिर उन्होंने बोला कि आप गाना सुनाइए अगर गाना अच्छा लगेगा तो हम आपको कॉल बैक करेंगे तो मैंने बोला ठीक है तो रिकॉर्डिंग होती है उसमें तो उन्होंने फ़ोन पे ही बोला कि आप स्टार्ट कीजिए तो एक स्टेंज का मैंने गाया मैंने नॉर्मली बिग हिंदुस्तानी के हिसाब से देशभक्ति गीत एक गाया फिर कुछ दो तीन दिन बाद मुझे कॉल बैक आता है रितमरा का कि भाई आप सिलेक्ट हो गई हैं तो आपको हमारे स्टूडियो आना है नाइन्टी टू पॉइंट सेवन के तो वहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग होगी आपसे बातचीत होगी कि आपने कैसे म्यूज़िक का ये सब किया है नहीं। सीखा नहीं। है ये सब तो फिर मैं गई फिर मेरा रिकॉर्डिंग हुआ प्लस मेरे भैया तो हमेशा साथ में ही रहते हैं मेरे सब खुश की 92.7 में जा रही हूँ मैं <laughs> तो मतलब बहुत बड़ा वो हो गया था मेरे साथ की <laughs> तो फिर मैं गई वहाँ पे फिर उन्होंने रिकॉर्डिंग करी सारी चीज़ें पूछी और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि अपने साथ मतलब मैं तो पार्टिसिपेट कर ही रही हूँ साथ में मेरे पेरेंट्स हो या भैया हो उनका भी मतलब इन्वॉलमेंट था <laughs> उनसे भी बातचीत हो रही थी <laughs> <laughs> तो भैया से पूछा गया कि ये आप ये गाती है तो आपको कैसा लगता है ये सब चीज़ें मतलब बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम फिर उन्होंने दो तीन गाने भी मुझसे बोला गाने के लिए मैंने गाए तो मतलब बहुत सारी बातें पूछी कि आपने स्टार्ट कैसे किया कैसे गाया कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आए होंगे कौन मोटिवेट करता है कौन सपोर्ट करता है तो ये सब चीज़ें उन्होंने क्वेश्चन करें तो ये सब हुआ उसके बाद हो गया इंटरव्यू देन फिर मुझे कॉल आया कि हाँ भई आपको अब भोपाल जाना है आप सिलेक्ट हो गए हो बट उससे पहले एक कॉम्पिटिशन और होगा आपके इंटरव्यू तो हो गया है भोपाल से पहले एक कॉम्पिटिशन होगा हो जो मॉल में होगा और वो लाइव होगा तो लाइव होने के लिए मतलब थोड़ा सा लग भी रहा था कि कभी गाया नहीं इतने लोगों के सामने नहीं। नहीं। तो फिर मैंने तैयारी की देशभक्ति गीत फिर वहाँ लाइव गाया देन उसमें भी मैं सिलेक्ट हो गई थी और फिर भोपाल गए हम लोग भोपाल में भी मतलब परफॉर्मेंस तो अच्छा था मेरा बट एक वो रहता है कि गाने वो ही चलते हैं जो लोग सुनते हैं ज़्यादा पसंद करते हैं अगर वो भले क्लासिकल वो अच्छा गाया हो अगर समझ नहीं आया है नहीं। तो उनको विनर तो क्या कोई सुनना भी पसंद नहीं करता है तो मेरा मतलब सॉन्ग चॉइस शायद गलत थी अच्छा, जो नहीं हो पाया सिलेक्शन बट ठीक है मैंने अच्छा गाया था हुँ, हुँ, हुँ, तो मुझे लगता है कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था मैं उससे संतुष्ट हूँ ठीक है नहीं हुआ तो कोई बात नहीं हुँ, हुँ, नेक्स्ट उसमें देखा अच्छा, जब भोपाल में आपने परफॉर्मेंस किया ना तो वहाँ पर कैसा रहा वहाँ तो बहुत अच्छा था मतलब गाने वाले भी बहुत अच्छे थे कॉम्पिटिटर जो भी थे बहुत अच्छा गा रहे थे और सिलेक्शन भी वही थे गाने के देशभक्ति सारे सारे आरजे वगैरह थे वहाँ पे इंदौर के जो जो भी थे वो हमारे साथ ही गए थे प्लस वहाँ पे रहने का जो भी था हम लोगों के लिए बहुत अच्छा सारा अरेंजमेंट था तो फाइनली बहुत अच्छा लगा मुझे पूरा जो सफर था ना ये का बहुत अच्छा लगा जब आप भोपाल जब गए तो किस तरह की तैयारियाँ करते हैं जैसे अभी शो, होने वाला, लाइव आपको देना है उसके पहले क्या तैयारी करते हैं जी एक्चुअली उन्होंने हमसे एक प्रैक्टिस करवाई एक बार कि हम लोग कुछ नए भी थे बंदे की सपोज गाने में थोड़ा डर भी सकते हैं तो उन्होंने थोड़ा हम लोगों को स्केल्स चेक करवा दी कि आपको इस स्केल से गाना है लाइव गाओगे अब और काफी बड़े स्तर पे था वो तो पहले से प्रैक्टिस करा दी एक दो बार कि भाई इस स्केल पे गाना है आपको इतना ऊंचा गाना है ऐसा माइक ऐसा है तो सारा सिस्टम समझा दिया था नहीं। नहीं। तो ये सब तैयारी थी गाने के पहले और बाकी तो फिर शाम को प्रोग्राम हुआ था तो वो भी काफ़ी बहुत कितने कॉम्पिटिट थे लगभग होंगे पंद्रह पंद्रह लोगों के साथ में आपका कंपटीशन था जी। तो इसमें जो देशभक्ति का गीत था सबको कॉमन था कि अलग-अलग अलग, -अलग दिए जी नहीं यहाँ अच्छा, अच्छा। तो पे हो गया था एस एम एस में जो मैंने गाया था उसमें वहाँ भी कुछ कुछ सॉन्ग गए मैंने तो वहाँ पर हुआ Then उसके बाद मॉल में में हुआ, फिर भोपाल में फोर्थ था अच्छा उसके बाद फिर और भी चालू था था। उनका जी नहीं ये जनवरी को लास्ट भोपाल था। में था। अच्छा अच्छा एक हिंदुस्तानी उस जैसे कि आपने भोपाल में गए और वहा परफॉर्मेंस दिया उसके बाद आपको क्या लर्निंग मिला क्या सीखा आपने जी सीखा तो मैंने यही कि सबसे पहले सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए अच्छा फर्स्ट एक सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए मतलब ऐसी चीज लेना चाहिए जो दूसरों को भी समझ में आए इंजॉय करवाए वो गाना mm -hmm. मतलब हम अपने हिसाब से हर चीज नहीं ले सकते कंपटीशन लेवल पे अगर आप जा रहे हैं, तो ऐसी चीज लेनी चाहिए जो चलती है जो गाने में अच्छी तो रहे बट सुनने में भी अच्छी लगे आप अच्छा गा रहे हो लेकिन वो सुनने में उतनी मिठास नहीं दे रहा है तो मतलब नहीं कंपटीशन में तो सॉन्ग सिलेक्शन जी नेक्स्ट और क्या सीखा आपने और तैयारी भी कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस में जरूरी है।, है।, है क्योंकि अगर ज्यादा लोगों को देख के थोड़ा डर भी गए ना तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है वो पूरा ही वॉइस के ऊपर असर करता हाँ, है, है पूरा ना? उस पर असर डालता है विशाखा जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैं चाहूंगा कि लास्ट जो भोपाल में आपने परफॉर्मेंस दिया था उसी चीज को गा के पूरा करेंगे हम लोग देशभक्ति जी जी जो आपने वहाँ पर गाया था वही चीज गाइए जो समर में हो गए अमर मैं उनकी याद में गा रही हूँ आज श्रद्धा गीत धन्यवाद में जो समर में हो गए <laughs> चलिए विशाखा जी बहुत अच्छा लगा और ऐसा नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन जो भी हो आ, लेकिन आप उसको अच्छी तरह से गा सकते हैं ऐसा भी हो सकता है सिलेक्शन जो भी हो आ, लेकिन एज ए सिंगर एज ए आर्टिस्ट उन चीज़ों को हाईलाइट करना या उन चीज़ों को लोगों को पसंद आए ऐसा गा सकते हैं बिल्कुल गा सकते हैं तो ये भी एक लर्निंग हुआ जी मतलब अगर आप विनर नहीं है हाँ, हाँ, तो आप ये सोचिए कि मैंने तो अच्छा गाया हाँ, लोगों को तो पसंद आया फिर वो जज का जो ठीक है नहीं, उसको नहीं पसंद आया बट लोगों ने इंजॉय किया आपके गाने पे नहीं, नहीं, और आपने अच्छा गाया नहीं, नहीं, ये, जरूरी है, ये जरूरी है हर चीज में जीतना मस्ट नहीं होता है नहीं, मुझे तो ये लगता है तो उस चीज को लेके बैठना नहीं चाहिए ऐसा क्यों हुआ तो मैं तो आज भी अगर उसमें नहीं जीती हूँ ना तो मैं तो आज भी मतलब सुनती रहती हूँ और आज भी करती रहती हूँ एस एम एस आए अब मैं आए कोशिश करते रहना चाहिए और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ये हमने सुना है और जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छा प्रैक्टिस तो करते हैं बहुत अच्छा हमारा परफॉर्मेंस भी हम लोग देते हैं लेकिन एंड में वही चीजें देखा जाएगा हमको की जो चीजें लोगो को पसंद आ गया वो चीजें पसंद आ गई जैसे कुछ चीजें ऐसी है कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आता हो सकता वो जो ऑडियंस थे वो उनके हिसाब से आपका परफॉर्मेंस उतना ठीक नहीं रहा हो लेकिन कहीं और आप ट्राई करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ के लोग आपको पसंद करें और वहाँ पर आपको आगे बढ़ने का मौका मिले तो हम सभी को प्रयास करते रहना चाहिए और ये ज़िंदगी में कंटिन्यूशन चलता ही रहता है तो कोई भी चीज़ कहाँ पर भी ख़त्म नहीं होता है तो हमें ये मान के चलना चाहिए आज नहीं तो कल मेरा ही समय आएगा चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इन जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक अच्छा मैसेज आपके लाइफ को जो टच करता है कौन सी ऐसी चीज चीज है है जिस को देखने के बाद, पढ़ने के बाद बाद पढ़ने आपको लगता है कि और जीना है आगे बढ़ना है कुछ कोटेशन आप जरूर सुनाइए जैसे कुछ अगर हम कर रहे हैं, कोई भी चीज उसको बिल्कुल दिल से करें वो चीज़ सही हो ये तो जरूरी है बट उसको दिल से करें। ये नहीं की एक पैर एक नाव पे एक पैर दूसरे नाव पे मतलब की मन लगा के कोई भी चीज़ करनी है तो मन लगा के करें कंफ्यूज नहीं होना है कि हुँ, हुँ, हुँ, आप ये करें कि वो करें अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना तो देट टाइम यू हैव टू स्टडी और अगर खेल रहे हैं या मूवी देख रहे हैं तो मूवी देखें फिर ध्यान नहीं भटकाएं सपोज अगर हम यहाँ योग की मेडिटेशन की बात करते हैं ना तो मेडिटेशन कर रहे हैं तो सिर्फ उन पर ही हमारा कॉन्सेंट्रेट हो भटके नहीं माइंड तो मेरे हिसाब से अगर आप ये चीज कहीं भी अप्लाई करेंगे ना तो सक्सेस तो मिलनी है मुझे लगता है चलिए विशाखा जी बहुत अच्छी बात आपने बताया कि जिस काम को आप कर रहे हैं बस उसी में पूरा दिल और मन लगाइए वहाँ से नहीं हटाइए अपने मन को या अपने विचारों को तो आप सक्सेस पाएंगे यानी पूरी तरह से उसी एक चीज के साथ आप समर्पण हो जाए तो हो सकता है की आपको सफलता मिल जाए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए संगीत के दुनिया में और मैं हमारे श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि आप सभी को आज का ये शो कैसे लगा इसके बारे में आप एस एम कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर अपने नाम के साथ में इसी के साथ मुझे और विशाखा की इजाज़त तो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबान नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो